जय जय गुरु गोरंग गंधर धारी जी जयत पाद पद्म पंसाचार्य श्री सिसिला भक्ति प्रमोद प्रमोदी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरु पाद पद्म पचर्य श्री शिल भक्तिमाधव गोस्वामी महाराज जी की जय, जय अभिन्न गुरु पाद पद्म जाए जाए तो भक्ति कमु संत गुसिंह महाराज जी की जय अखिल भारत शिव चौतौर मठ के वर्तमान आचार्यवाद मध्य शिक्षा गुरु शिशिला भक्ति बल्लभ तीर्थ गुस्से महाराज जी की जय जय जय स्वपार सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात की जय परमश अचौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की जय जय शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय वैष्णव सर्वश्री जगन्नाथ दास महाराज की जय गौरी व्यंत जय विश्वनाथ महासाय बृंदावन दास ठाकुर महासाई की शिले कृष्ण दास कविज गोस्वामी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदाधीवासादी श्री गौरव भक्त बिंदु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाय रामानंद सरबदम अंतरंग भक्त रूपाणु गुरुवार रामचंद्र कविरा नरोम ठाकुर रूपाणु गुरुवार अनंत गुरी वैष्णविंदी सभा में उपस्थित सभापति महाराज पादगन सत्य मंडली मत मंडली कोई के चरण में मेरा हार्दिक दंडवत नती ज्ञापन करते हुए आप लोगों का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ चरण में अनंत दंडवत नती करते हुए उनकी अहितु की कृपा का याचना करता हूँ बस हरि कथा के द्वारा सत्संग लेने का प्रचेषा ही मेरा जिंदगी का मकसद वंदे गुरुपद द्वंद्व भक्त बिंद समित श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्व सहोदितम श्री श्रीनंदनंदन बंदेराधिकारण गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकल्पतरुशा सिन्वश पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मुखति वाचा लंगो लंघयत गिरी यम वंदे परमाधव बृंदवितुलसीदे वैपिया वैकेशवश्णभक्तिपदे दे दी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयनम देवी सरस्वती व्यसम तथो जो मुदीर संकर्तने कथोपदेशे गौरी अत्र प्रकाशनेक्त गुरु भक्ति प्रमोद जगो बर धैर्य सदाभवीश दोहम तेस्प शिव विरी तम शरण्यम भीताति हम पनतपाल भवादीपोतम वंदे महापुरशते चरण यम छटाया विस्फुित कि वध स्वदर्शी पूर्णानुराग्रस सागर सारूति साराधि कामयी कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्ना प्रभु निदाननंद सिद्वैत गदाधर शिवासादी से गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अजानुंबितुजौ कनकाबदात संकेतनकमलायताक्षजभर जुगध वंदे जगत्कुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृप सिंधु सुसंपूर्ण सर्वत्कारकपृहो सर्वत सिो सर्विद्या विसाराद सर्व संशय संस्थित अनलस गुरु राहित सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपात जी ने बताए गुरु तत्व तो तो अखंड तत्व तो। गुरु तत्व तो को खंडित नहीं किया जाता नहीं किया जा सकता अखंड तत्व तो है आकर गुरुदेव बलदाव जी महाराज भिन्न भिन्न सदगुरु का रूप धारण करके इस जगत में प्रकटित होते हैं हम लोगों का कृपा करने के लिए और कोई कारण नहीं हम लोगों पर परिपूर्ण कृपा करने के लिए बलदाव जी मूल गुरु तत्व नित्यानंद सदगुरु का मूर्ति धारण करके जगत में विचरण करते हैं जॉन स कृष्णाद विमुखो स दैवाद अधर्म शील स सुदुखित हो चरती नूनम भूता जौनार्दन से कन्फर्मेशन भागवत में ये श्लोक है बहुत सारे प्रमाण हैं एक ही श्लोक चर्चा करे जनस्व कृष्णा विमुखस्व दैवाद अधर्मशील सुदुखित अनुग्रह निश्चितमेव चरती नून निश्चित भूतानि चरती नून भूता भगवान का जो अपना आदमी है अपना जो पार्षद है ये लोगों को भगवान भेज देते हैं और जो दुख में डूबे हुए आदमी है संसारी सुख और दुख में ददुल्यमान अवस्था इस अवस्था से रिहा दिलाने के लिए जो सहवास ये गुरु वैष्णव जगत में प्रकट होते हैं भगवान का निजी जन किसी का गुरु का किसी आदमी का ऑर्डिनेरी आदमी का गुरु का काम करने का कोई अधिकार नहीं है यहां तक कि शास्त्रों में यह बोला गया जब तक भगवत माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट जब तक परिपूर्ण भगवत आवेश किसी संत पर ना होए वो गुरु का काम नहीं कर सकता आवेश हो जाता पूरा आवेश उसका ऊपर होड़ हो जाता जैसे साक्षात बलदाव जी ही इसमें कोई संदोह नहीं है बलदाव जी हमारा सामने आए हैं पहला बात ये है हमने शुरुआत किए थे गुरु तत्व अखंड तत्व ये बात को हमारा ध्यान में रखना चाहिए सदगुरु है सदगुरु का अपमान मत करो या नार संप्रदाय का हो वहां भी सदगुरु हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए चारों संप्रदाय में जो सदगुरु आविर्भाव होता है उसका किसी भी हालत से अपमान मत करो लेकिन एक पॉइंट आज बहुत चर्चा हो रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात बातें चर्चा हो रहा था जो तो महाराज हम तो उन लोगों का सम्मान करें, लेकिन गोस्वामी जीओ का बात है ग्रूप गोस्वामी जी का सजातिरासें स्निग्धे साधो संगो सतो भरे आपको अगर भजन का तरक्की चाहिए इंप्रूवमेंट तो आपको सजाति राशे आपका जैसा मन का भाव है वैसा ही भाव का अपना ही संप्रदाय का जो ऊंचा किस्म का साथ संत इनके संग करना है सजाति राशय आपका जो असह है आपका जो, जो भजनीय वस्तु है आपका जो टार्गेट है दूसरे संप्रदाय का जो संत है उसको नहीं है अपना ही संप्रदाय का ऊंचा किसम का संतों का संग करके अपना भजन को पुष्ट बनाना है सजा तिरासनिग दे साधु संगो सतो पर और ये तो पक्का हो गया कि जगत का दुख निवारण करने के लिए भगवान अपना पार्षदों को भेज देते हैं और जो श्लोक देके मैंने शुरू किया था उसका व्याख्या हो पाए कि नहीं हो हम ध्याने नहीं फिर भी थोड़ा बहुत कर दे हमने शुरू किया था श्रील सनातन गोस्वामी जी पुराण वचन उद्धार करके अपने हरि भक्ति विलास में इस श्लोक को कहा था उठाया था गुरु तत्व का ऐसा व्याख्या हो ही नहीं सकता गुरु तत्व का इट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ गुरु तत्व इसका ऊपर हो नहीं सकता गुरु तत्व का अलग अलग भाग है लेकिन सनातन गोस्वामी जो प्रमाण दिखाया गुरु गुरुत्व के कम्प्लीट इस डेफिनेशन इसमें कोई अभाव नहीं है। कृपा सिंधु सुसंग पूर्णो सर्वो सत्वोप कारक निष्प्रियो सर्वतो सिद्ध हो सिद्धो, सर्वो विद्या विशारद सर्वो संशय संशे अनुरु राहित इसमें एक एक करके व्याख्या करने जाए तुषिशील परमांश गुरुशिला भक्ति बल्लभ तीर्थ तो गुस्वा महाराज का अंदर सारी क्वालिटी जो है गुण गुनावली सारे आ जाएंगे सुबह में एक इंपॉर्टेंट चर्चा हो रहा था बहुत सुंदर उसमें भागवत का एक प्रमाण है भागवत में प्रमाण है भगवान जी भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं जे स्निग्ध शिष्य गुरुझम ओपी उतो मायने यहां बताया भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत तत्व उपदेश देते रहे ग्यारह स्कंद में सुंदर उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है स्निग्धस्व शिष्य स्व गुरो गुज्जम ओपी उतो सदगुरु सदशिष्यों का सामने भजन का सारे राज रहस्य मिस्ट्री खोल देते हैं कोई छुपा के नहीं रखते कभी छुपा के नहीं रखते लेकिन ये गुरु तत्व का एक आश्चर्य चीज है ये सोचे तो हम घबरा जाते हैं गुरु तत्व अगर देखे हमारा गुरुजी जी हमारा अंदर में अन्नाभिलास देखे अगर हमारा अंदर में ये प्रतिष्ठा है गुरु देखे जो हमको सामने रखकर दुनिया का सारे लाभ पूजा प्रतिष्ठा लूटने का प्रयास में है ये अपने को हमारा शिष्य बोल के परिचय देते हैं शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी इतना तक बताएं जो अगर पूरा दुनिया हमारा खिलाफ हो जाए पूरा दुनिया हमारा खिलाफ हो जाए और जो लोग हमारा सामने आने का बहाना किया सेल्टर लेने का बहाना किया हमको गुरु बोल के बोलते हैं वो लोग भी वन बाई वन इफ दे डिस चले जाए हमको छोड़ के या मर जाए जो कुछ भी हो फिर भी हम अपना गुरुचरण का छत्र छाया में खड़ा होकर वही एब्सुल्यूट ट्रूथ के बारे में के बारे में बोलते रहूं चाहे उसमें हमारा संख्या बहुत कम हो लेकिन हम उसी सत्व का प्रवचन देते रहेंगे इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सुलूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटल वॉयस ऑफ पॉपुलरिस्डम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज सोल हमारा गुरु जी बहु बात बोलते हमारा गुरु जी की ए जगत का कोई फिनेंशियल मैटर इकोनॉमिकल एडवाइजर नहीं है दुनियादारी का कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाला नहीं है आप सोचे कि इज एन एडवाइजर नॉट दैट स्टिल हमारा गुरु जी है परमांशो परमांश गुरु श्रेष्ठ जो उन्होंने दुनिया का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट ही कैन नॉट सॉल्व समझो कैसा कंट्राडिक्टरी बात है एक तो पहले बताया जे दुनियादारी का कुछ चीजों का लिए हमारा गुरु का पास आए तो ये तो धोखा मिलना पड़ेगा हमारा गुरु को कोई इकोनॉमिकल कोई एडवाइजर नहीं है फाइनेंशियल मैटर में या आपका कोई लीगल एडवाइजर नहीं है फिर भी दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है ऐसा कोई समस्या नहीं है जो हमारा गुरुजी समाधान नहीं कर सकते इसको ही बोला जाता है गुरु तत्व गुरु तत्व का एप्सिल्यूट पोजीशन। आप अगर श्री भक्ति वित्व को महाराज को सोचोगे महाराज ये तो स्पिरिचुअल लाइन का सारे कुछ बता सकते हैं हमारा संसार में थोड़ा वो प्रॉब्लम हुआ लीगल प्रॉब्लम हुआ तो इसका एडवाइस तो गुरु नहीं दे सकते गुरुजी का पास तो लीगल का पढ़ाई लिखा पड़ा नहीं है तो इसमें गुरु तत्व का दर्शन का कमी रह जाएगा डिफेक्टिव दर्शन हो जाएगा समझा मेरा बात? इसमें डिफेक्टिव दर्शन हो जाएगा हमारा गुरुजी अंग्रेजी गुरु जानते नहीं है हमारा गुरुजी मैथमेटिक्स जानते नहीं है हमारा गुरुजी विज्ञान जानते महाराज क्या जानते नहीं है ही नोज एवरीथिंग जसमिन गर्वमीदम विज्ञातम भवती जस्मिन प्राप्ते सर्वईदम प्राप्त भवती जिसको प्राप्त करने का बाद किसी चीज अधूरा नहीं रह जाता हमको प्राप्ति करने का बाकी है जिस चीज को जानने का बाद दूसरा किसी चीज को जानने का कोई जरूरत जरूरत नहीं पड़ता यह है गुरुजी जी वैष्णव का पोजिशन एक बात मैं कंफर्म करना चाहूं बहुत आदमी हमने देखे गुरु गुरु गुरु गुरु सिर्फ गुरु की गुरुजी के जय देते हैं इन लोगों का अंदर में गुरु तत्व का कोई एकदम पक्का भावना नहीं है प्रोपा जी ने यहां तक बताएं जब तक आप गुरु तत्व में प्रति सुप्रतिष्ठित नौ प्रतिष्ठित गुरु तत्व में जब तक सुप्रतिष्ठित तो ना हो जाओ तब तक आपका भजन शुरू नहीं होगा भक्ति भक्ति में में ठाकुर ठाकुर जी ने बताये। में ने बताया जो गुरु है वही वैष्णव है जो वैष्णव है वही गुरु है जो वैष्णव है वही परमांशु है गुरु जी लेकिन वैष्णव नहीं है वो ही नहीं सकता गुरु है शब्द एकमात्र वैष्णव परमांशों के लिए ही व्यवहार किया जाता है और बाकी जगह जो गुरु तत्वों का कमी है नूनो डेफिशियंसी है उसका दर्शन का कंप्लीट दर्शन नहीं है जो दर्शन हमने बताए श्री सनातन गोस्वामी का तत्व से लिखनी से इसका एक एक करके व्याख्या करते चलो तो आपको पता चलेगा शिशी लभ भक्ति वीर्थ गोस्वा महाराज जी का ये तत्व ये जो गुरु तत्वों का जो व्याख्या इसमें भक्ति वल्ल तीर्थ गोस्वी महाराज को आप देखोगे कितना महान गुरु है एक बात हमने उठाया था अभी भागवत से स्निग्ध गुरु वो गुज्जो मो गुजाती गुज्जो भजन का रहस्य अपना प्यारा स्निग्ध शिष्यों का सामने गुरु ओपन कर देते देख बेटा शिल भक्ति माधव गोस्वी महाराज बोलते थे लोग बोलते तमाम आदमी बोलते हैं हमारा बहुत शिष्य है महाराज बहुत शिष्य बन गया लेकिन हम तो सोचते हैं हमारा जिंदगी में एक शिष्य या दो शिष्य मिला क्या ऊंचा किस्म का बाद और एक बात आज सुबह में साइंटिफिक इसको जानना जरूरी है स्निग्ध ये शब्दों जो व्यवहार किया स्निग्धि गुरु वो गुज्जोम पियुत इसमें स्निग्ध शब्दों का व्याख्या हमने किया था सुबह गोस्वामी जी पोपा जी का व्याख्या लेकर स्निग्ध शिष्य किसको बोला जाता है गुरुजी के सामने बहुत आदमी रहते हैं अपने को गुरुजी का शिष्य परिचय देते हैं परिचय देते हैं हम उनके शिष्य हैं, लेकिन स्निग्ध शिष्य कौन है स्निग्ध शिष्य नहीं होने जे गुरुजी का पूरा जो क्वालिटी गुरु का जो सिद्धांत हो गुरुजी का जितना सारे आचार आचरण शिष्यों का अंदर नहीं आ सकता शिष्यों का अंदर गुरु का सिद्धांत गुरुजी का पक्का पूरा सिद्धांत इन टोटो गुरुजी का सिद्धांत गुरुजी का आचरण गुरुजी का स्वभाव सारे आ सकता लेकिन स्निग्ध शिष्यों का अंदर ही आए दूसरा शिष्य का अंदर नहीं आए स्निग्ध शिष्यों का डेफिनेशन किया है इसका पहुपा जी ने बताया स्निग्ध शिष्य उसी को बोला जाता है जिसका अंदर में गुरु जी का पूरा सिद्धांत तो, गुरु जी का आचरण पूरा रिफ्लेक्शन होता है गुरु जी का जितना सा आचरण है स्वभाव है सिद्धांत तो है सारे स्निग्ध शिष्यों का अंदर ही प्रकाशित हो और जो सिनिग्ध नहीं है उसका अंदर में आप देखोगे गुरु जी का अतिक्रमण गुरु जी को अतिक्रमण करके और सिद्धांत तो बताएंगे समझा मेरा बात शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज परमंशु गुरु बोलते थे श्री शिला भक्ति वाले अक्तिथ गो महाराज का अंदर हमने जो शरणागति देखे हैं जो गुरु वैष्णवों का पति निष्ठा देखे हैं इट इज अनपैरा लाल अनबिथेन अनपैरा लाल ये हमने देखे नहीं इसका एक विशेषता है विशेष बात है बहुत आदमी महाराज जी के सामने आते हैं पोपा जी का व्याख्या देखो ये ये बराबर का व्याख्या चलेगा पोपा जी बोलते हैं हमारा जी गुरु जी परमंस गुरु सिल गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज परमंसो श्रेष्ठ इनका सामने बहुत सारे आदमी आने का बहाना मनाते महाराज कृपा करो महाराज कृपा करो दंडवत करते थे पोपा जी बोलते हैं जे उन्होंने किसी को धक्का मार के निकाला नहीं ये तेरा आशय तेरा जो अंदर में जो विषय वासना है तेरा जो भावना है वो अलग है तू हट जा मेरा पास से धक्का दे के निकालता नहीं था यही एक आश्चर्य बात है वो बात बोलते हैं मेरा गुरुजी किसी को धक्का देके कभी निकालते नहीं थे लेकिन ये आश्चर्य की बात है जो उसके सामने बहुत आदमी रहने का बहाना बनाते थे दे वॉन्टेड टू शो दैट वी आर नियर एंड वन ऑफ आर आवर गुरुदेव बहुत आदमी ऐसे बोलते हम अपना गुरुजी का अपना आदमी है देखो कपड़ा चेंज करते हैं और माइक्रोफोन ठीक कर देते हैं दरवाजा बंद करके बोले अभी दर्शन नहीं होगा बाहर निकालो बट अल्टीमेटली फाइन देट पॉसिबल अल्टीमेटली चीटेड हो जाता है हमने ये कोई मनमानी बात नहीं कह दिया मास्टर मैटिस्टिक्स आपको दिखाए गौड़ी मटका का सोसाइटी का गौड़ी मटका का स्टैटिस्टिक्स दिखाए तो आई कैन प्रूफ इट इज हंड्रेड परसेंट प्रूफ इसमें देखो कि इफ नॉट मोर 99 परसेंट इससे भी ज्यादा हो सकता गुरु वैष्णव का सामने रहा तो उसका पतन हो गया वाई गुरु वैष्णव का सामने रहा लेकिन पतन हो गया किसलिए यह सीक्रेट बात यह है वो लोग गुरु जी का जो शरीर है इसको ही गुरु माना गुरु जो बानी का मूर्ति होता है बानी का मूर्ति ट्रांसेंडेंटल साउंड जो ऊपर से आ रहा है प्राग शब्द ब्रह्मों का जो धाराएं बहती हुई आ रहा है भक्ति विनोद गौरवानी माइंड इड मिश्रो जी भक्ति विनोद गौरवी ये भक्ति विनोद गौरवी ऊपर से बहती हुई हमारा सामने आ रहा है हमारा गुरु जी का माध्यम से हमको पूरा दर्शन करने का मौका मिलता है दर्शन शब्दों कोई दर्शन होता है यस हमने वेदांत सुस्त से आपको हजार प्रमाण कर देंगे शब्दों को दर्शन किया जाता है इसका बारे में व्याख्या करने का टाइम चाहिए अपरागित शब्दों को दर्शन किया जा सकता है यहां तक कि हमने ये भी बताया भाटिंडा में जो जो मंत्रो आपको गुरु गुरु ने दिए हैं वो मंत्रों जबते जबते अगर आपका ये मंत्रों का साक्षात मंत्र देवता का दर्शन नहीं हुआ तो आपका भजन यू कैन नॉट कम सक्सेसफुल हाउस भजन समझा मेरा बात भजन का सक्सेस तभी होता है जो मंत्र आपको गुरुजी दिए हैं जबते जबते ये मंत्र का साक्षात दर्शन होगा गुरु का स्वरूप है काम कामदेव का स्वरूप सारे दर्शन हो तो आप सोचो कि आपका भजन सक्सेसफुल हुआ है नहीं तो हो नहीं सकता वेदांत तो सुत्त में आगे आगे कोई सभा होगा तो इसमें हम वर्णन करेंगे आज महाराज जी का जिंदगी का जो आश्चर्य आश्चर्य जो, जो थोड़े थो से थोड़े इंसिडेंट्स है बहुत ये तो अनंत समुद्र है महाराज जी का जो आचरण है महाराज जी का जो आदर्श है हम एक बूंद भी छो सके तो हम सोचे कि हम हाँ सक्सेसफुल लेकिन छोना संभव नहीं फिर भी मिश्र जी ने मेरे को प्रल्लोभित किए हैं लोभ दिखाए तो ये हमने हमारा इच्छा होता है महाराज जी का जो अपरा की जीवन दर्शन जो इतना आश्चर्य जो जिंदगी है भजन का उसका थोड़ा बहुत चर्चा करके आज का आ, आ, आ, आ, चर्चा का विश्राम दे शिषिलो भक्ति तो माधव गोस्वाई महाराज जी जिनको सारे आदमी बताते थे जो बाहर वाले ये प्रहुपा जी का लड़का किसी को पता नहीं था इसका जो शरीर का गठन जैसा स्वभाव जैसा क्रांति इसको देखे आम आदमी बताते प्रभुपा जी का लड़का बाद में जब पता चलता है, ये प्रहुपा जी का लड़का नहीं पोपा जी का शिष्य है आश्चर्य हो जाता एक किस्म का देखने इतना अचान लंबित हो जाऊ आश्चर्य कनक कांति एक दीप्ती और महाराज जी गुरु का अंदर में परिपूर्णों शिष्यों का एक एक शिष्यों का क्या क्या भाव है कोई आदमी सोचता है गुरु जी बोका है गुरु जी समझ नहीं सकते गुरु जी का अंदर में इस हर शिष्यों का क्या कौन किसका क्या भाव है पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता इसलिए पोपा जी ने बताते हैं जे गुरु कैसे होता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम थ्रू विच आई कैन ट्राई टू सी ट्रांसजेंडेंडल वर्ल्ड अपरागिक जगत को देखना चाहो तो गुरु जी के सामने रखो पहले जैसा स्पेक्टेकल स्पेक को खुला दिया जाए तो हम देख नहीं सकता सफा इसलिए बोला ट्रांसजेंडेंडल मीडियम ट्रांसपरेंट मीटिया <coughs> इसको सामने रखो गुरुजी को सारे वैष्णव दर्शन गुरु दर्शन अपरागिक जगत से धाम दर्शन नाम दर्शन सारे कंप्लीट हो जाएगा गुरु तत्व तो तो कोई भगवत तत्व तो का बाहर नहीं है कंप्लीट औद्वैगन तत्व तो तो का अंदर ही आता है महाराज जी का बाल्यकाल का क्या का कहानी है ये तो हम ज्यादातर बताएंगे नहीं ये सब जानते हैं इनके बच्चे हैं सब लेकिन महाराज जी बोलते थे जब शिलो भक्ति तो माधव को स्वयं महाराज प्रकट थे तो उनका जिंदगी देख के हमारा गुरुजी हैरान हो गया बोले देखो इतना नाजुक स्वभाव का हमने देखे नहीं किसी को अगर बोले कृष्ण वल्लभ वो वैष्णव को थोड़ा बुलाना हमारा पास थोड़ा काम है गुरुजी अगर बोलते महाराज जी क्या करते थे किसने बोल लो? हाँ, आज आजकल का लड़का सब बन विचारी क्या करते ए पूर्ण बभू आपको बुला रहा है गुरुजी? जी अब प्रभु भी नहीं बोलेगा ए पुरुषोत्तम इधर आजा ऐसे बुलाएगा अब महाराज जी क्या करते थे धीरे धीरे उसका जो जिस मंजिल में उसका कमरा है वहां जाके धीरे धीरे खटखटाते थे धीरे धीरे उस दरवाजा खोला धीरे धीरे उसका सामने आकर दंडवत करके आपको जी, गुरु गुरुजी आपको बुला रहा है आपको तो नीचे से ही काम बन जाता लेकिन बोले नहीं कभी। दी क्या सुशील जब सतीश मुखर्जी रोड का गौड़िया मठ नहीं बना था जब किड़ाए मकान पे वो राजबिहारी में एक छोटी सी कमड़ा जिसमें आप घुसो तो लगोगे आई एम पुटेड इन टू वन के उसमें रहते थे सीधा साधा कोई कपड़ा का कोई ठिकाना नहीं थी क्या एकदम बैठ के मशगूल भजन में मशगूल एकदम कोई अभाव का कोई जो तत्व तो तो हमने बताया था ना वैष्णव तत्व तो गुरु तत्व तो तो वो है आपका अंदर में पूरा क्लियर हो जाए तो आप खुद आपका दर्शन आ जाएगा महाराज जी के अंदर में आज तक कभी किसी ने अभाव देखा नहीं डिसटिस्फेक्शन देखा नहीं ये बड़ा चीज है अपने आप में स्वयं संपूर्ण सेचुरेशन ऑफ माइंड ये बड़ा तो तत्व का ये महाराज ये थोड़ी सी समय में हमको खराब लग रहा है महाराज जी का क्या तत्व बताए ऐसा आश्चर्य तत्व महाराज जी को अगर गुरुजी बताते थोड़ा काम है ऑफिस में जाना है मटका ही काम है और तैयारी में था कपड़ा फपड़ा पहन के थोड़ा तैयारी में था एक वैष्णव ने पूछा सीधा साधा इंसान था कोई ऐसा कोई दिल में कोई घुमंड नहीं कोई वैष्णव वोष्णम्र, सीनियर वैष्णव से पूछा कहां जा रहे हो ऑफिस का काम है गुरुजी हमको ऑफिस का काम एक दिया उसको उसका नहीं जा अरे अभी प्रसाद चला गया मर हम भोग चला गया थोड़ी सी देर टाइम इंतजार करो पंद्रह बीस मिनट और प्रसाद पाके जाओ कब लौटोगे कोई ठिकाना है नहीं महाराज ने दस बीस मिनट इंतजार किया तो वैष्णव ने आदेश किया सीनियर वैष्णव ने या आदेश किया तो गुरुजी देख लिया किसको कृष्णवल्लभ ब्रह्मचारी कृष्ण वल्लभ प्रभु आपने गया नहीं अभी तक महाराज जी घबरा गया आंसू आ गया अभी जाओ तुरंत चला गया एकदम घबरा गया क्योंकि वो सीनियर वैसे मैं बोला थोड़ा पाके जाओ कब आओगे महाराज जी को पूरा पता था ये सेवा में मजगुल रहता है मस्त रहता है इसको खाने पीने का कोई सुझक सुविधा का कोई परवाह नहीं है तो किसी ब्रह्मचारी को बोलते थे अच्छा कृष्ण प्रभु क्या कर रहा है ऊपर जाके देखो तो बोलो वो तो काम कर रहा है प्रसाद उसका कमरे में ये काम करो प्रसाद इसका कमरे में देके आओ और दे उसको प्रसाद पाने के लिए बोलो या तो बैठ के वो बैठ, बैठे रहो जब तक उसका पाना संपन्न ना हो तो हमको आके रिपोर्ट दोगे नहीं तो होगा नहीं तो ओ बमच्वरी ने किया चंचल है प्रसाद रखे प्राभू जी आपका प्रसाद है वो आ गया एक धन का एक घंटा दो घंटा निकाल गया तो महाराज जी के साथ उसका ए प्रसाद दे क्या प्रसाद दे क्या वो खाया और वो तो हम जानता नहीं देख तेरे को बोला जाओ देख के आओ देखा तो प्रसाद जहां पड़ा हुआ है वो काम ही कर रहा है पाया ही नहीं बैठ के काम कर रहा है और तुम बैठ के उसको खिला क्या हमें ध्यान नहीं रहेगा ऐसा करके सेवा में मशगूल रहते मठ में अगर आज तो बहुत फाइनेंशियल पावर आ गया सारे इंस्टीट्यूशन का सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का पहले जमाने में बर्तन घुसने का सारे काम हम लोगों को ही करना ठाकुर जी का बर्तन या कोई बनाना आजकल तो हो जाता था किसी ने बर्तन घिसा नहीं पड़ा हुआ है प्रसाद समाप्त तो हो गया साढ़े बजे तीन चार बजे दूसरा रोसोई का टाइम हो गया तो किसी ने चिल्ला रहा था और महाराज के कानों में गया महाराज के कानों में गया ये बर्तन सफाई नहीं हुआ महाराज किसी को बताया नहीं सीधा आके बैठ के आराम से बर्तन मोड़ रहा है यार दो एक सीनियर मुस्लिम थे ये क्या कर रहे हो आप बोले तो क्यों ये तो सेवा है प्रवोचन देना सेवा है बर्तन रसना की सेवा नहीं तो उसको छुड़ाया गया फिर दूसरों को लगाया गया ऐसे चारों ओर आग जल रहा है चारों ओर आग फैल रहा है सिचुएशन हम डिटे, डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे इस चर्चा करने का स्थिति नहीं है इस अवस्था में भी महाराज जी को देखे शीतल ठंडा एकदम उसका अंदर में कोई बेचैनी नहीं है बेचैनी नहीं है बिल्कुल शांत है परिस्थिति ऐसा है कि वह संभालने का आउट ऑफ कंट्रोल फिर भी उन्होंने गुरु जी के ऊपर भरोसा रखे हैं गुरु जी का ही आदेश है गुरु जी का ही भरोसा गुरु जी कर लेंगे बहुत आदमी जिंदगी भर गुरु वैष्णवों का सामने रहते हुए भी दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द हर्ट ऑफ गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का साथ जिंदगी गुजारो फिर भी समझ में नहीं आता कैसा है क्या है गुरु तत्व वैष्णव तत्व इतना कठिन गंभीर है महाराज जी जब प्रवचन देखे आज श्रील नरोत्तम ब्रह्मचारी और कृष्ण बल्लभ ब्रह्मचारी को दोनों को आज भाषण देना है थोड़ा प्रवचन कर शरम के मारे कहा घुसे भाई तो हम हम तो एक छोटा मोटा है ये ये हम क्या बताएंगे क्या बताएंगे शरम के मारे कहा कृष्ण महाराज का छुपे वो चला गया डर के मारे फिर उसको बुलाए शरम के मारे ए आ जाओ थोड़ा प्रवचन करो और जब बोलना शुरू कर दिया गुरु वैष्णव ने हैरान हो गया रे इतना तत्व है इतना बड़ा ऊंचा किस्म का साधु है लेकिन अपने को छुपाने के लिए अपना एक सुशील भाव जो सुशील भाव वैष्णव का अंदर में जो भाव है ना जितना सारे वैष्णवों का गुण है सारे गुण एक एक कर करके किपालु अकृत हो है ये जो सारे गुण हैं है अजात शत्रु सारे ये ये जो गुण हैं एक एक करके व्याख्या करते चले उनका जिंदगी एक एक इंस्टेंट देखे एक बड़ा किताब हो जाएगा लाजवाब अंतिम समय में महाराज जीव जब, जब गुजर गए तो आजकल का जमाने में क्या करता है गुरुजी गुजर गए ये थोड़ी गुरु है मेरा सिलो भक्ति प्रमोद प्रमोदी स्वीकार महाराज को ही गुरु समझा ये नॉन डिफरेंट ये सब बहुत दिन देखा लिए देखे हैं साक्षात ब्रजमंडल परिक्रमा करो कि कई जगह जाओ कुछ भी करो विदाउट परमिशन करते नहीं थे आश्चर्य भाव वो जानते हैं फिर भी पूछे बिना कोई कुछ, कुछ काम करते नहीं थे ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा है बहुत सारे ब्रह्मचारी और ऐसा किस्म का भी आदमी रहता है जिसका अंदर में पेशेंसी नहीं है बेचैनी है सिला भक्तिपुर और पूरी गई महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए धीरे धीरे लाठी पकड़ कर चलते थे इन लोगों का भी सहारा से चलते थे पकड़ते थे और एक एक जगह दर्शन करते करते जाते थे एक एक जगह बैठकर वो जगह का महिमा विस्तारित रूप से चर्चा करके उधर से कीर्तन करके फिर आगे जाते थे और आदमियों में बेचैनी है ब्रह्मचारियों में दो चार हो ही सकता उन्होंने मुख से बोल दिया महाराज जी बड़ा देर लगाते हैं हम लोग जल्दी चले महाराज जी बड़ा देर कर देते हैं बस ये शब्द कान में आ गया किसका कान में ना तब तो सिला भक्ति वाला तित्तुष महाराज हो ही गया नहीं तो ये सब घटना पहले का बताया भक्ति वाला तित्तु महाराज जी जब कान में आया तो नरसिंह रूप धारण किया चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे दर्शन करोगे ब्रजोमंडल का दर्शन करोगे जाओ जाओ आप लोग आगे जाओ जाओ दर्शन करो जाओ रखे भोजन कर लो और ले लो हम इनके पीछे जाएंगे ब्रजमंडल हम क्या देखेंगे हम क्या देखेंगे ब्रजमंडल ये महापुरुष जाए उसका पीछे पीछे जाते रहे अभी हमने बताया पीछे पीछे तो हमारा अनुभव आए ये आंखों से वृंदावन ये आंखों से नवद्वीप धाम ये आंखों से गुरु वैष्णव दर्शन का कोशिश कभी मत करो नेवर यू विल बी चीट नुकसान हो जाएगा यही आदर्श महाराज जी ने जिंदगी में दिखाया अनुगत्य क्या चीज है अनुगतव मुख के द्वारा ऐसे लेक्चर के द्वारा अनुगत और अपना जिंदगी में स्वयं गुरु जी का सब कुछ अपना जिंदगी में सारे शिष्य के अंदर में दिखाई पड़ता है निष्किंचन भाव उनका कभी बैंक बैलेंस नहीं देखा कभी जो है सो है हमारा गुरु वर्गो का जैसे देखिये आश्चर्य की बात है इनके कथा की समंदर का समान हम तो इनका किनारे रहकर समुद्र में एक बूथ स्पर्श करने का कोशिश किए हमको क्षमा करे महाराज जी हम, हम नालायक हैं फिर भी कितना स्नेहो प्यार करके हम बार, बार बार बोलते थे गुरु जी जाने जाने का बाद हमने रोया था महाराज जी बोला क्यों ये तो आपका ही मठ है हम तो अपना है आपका ही है हम हमारा साथ रहोगे हमारा साथ प्रचार में रहोगे कृष्णदास बाबा प्रचार में रहते थे कीर्तन करते थे और ये महापुरुषों ने मेरे को आदेश किया डैट्स वाई यू कैन सी आई एम जस्ट लाइक सन्यासी जस्ट वाइट बेस्ट ये आदेश है वो एक महापुरुष का नहीं, बहुत सारे इसलिए हम सादा कापर में हैं फिर भी सन्यासी का मापिक चलते हैं, इनका आदेश है हमको दिखाना नहीं है कुछ इनके अनुसरण करना है अनुकरण नहीं करना है ये परमंगशो वैष्णवो का जिंदगी जितना चर्चा करे उतना ही हमारा जिंदगी का जितना सर डिफेक्ट्स है सब सुधर जाएगा जौनो सृष्णाद विमुखो सदाद आधार मसीला हो सुदुखित चौरती नू नूता भाव्यादन सय श्रीला भक्ति वल्लाथुसी महाराज की जय गौतम आनंदी पावन